है इसमें रहती है। हम शायद पता भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सी जिन्होंने पता लगाया भी होगा तो वो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाए पूरा ही पता लगा। पूरा पता लगाने का मतलब है कि तो उन्होंने जीवात्मा की संख्या क्योंकि बढ़ना चाहिए तो अगर ये माने कि जीवात्मा की संख्या जीवात्मा कर सकता है तो इसके बारे में हमारे पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है कि किसी ने गणना की हो और उसका शब्द प्रमाण हमारे पास हो तो इससे पता लगता है कि जिन्होंने चौरासी लाख योनियों की कल्पना की है वो हाँ कल्पना है, वास्तविक नहीं है। नहीं लेकिन तो केवल चौरासी लाख दीवार में माननी पड़ी है तो जीवात्मा तो ना जाने कितने होंगे चौरासी लाख छोड़ो ये भारत की जनसंख्या कितनी है हो तो गए कहाँ चौरासी लाख और पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर इसमें जोड़ दें तो लगभग सात अरब सात अरब अरे चौरासी पूरा मनुष्य एक योनी के अंदर रहा है इस प्रकार नहीं नहीं मनुष्य उसमें से एक है अन्य सभी योनिया चौरासी लाख हाँ जी यही कह रहा हूँ जो सात अरब क्या जो है ना वो, वो एक योनी के अंदर ही गिनती होगी चौदह से लाख प्रकार की एक योनी कैसे होगी मनुष्य मनुष्य हो गया मनुष्य एक हो गया फिर पशु पक्षी उनकी गिनती आपके ना सात करोड़ को लेकर कहाँ सात करोड़ है कहाँ चौदह नहीं सात अरब रख, सात अरब <laughs> जो ज्योतिष सात अरब की हो गई पूरी गिनती मन के एक प्रकार की योनी होगी भले ही एक प्रकार की होगी मेरा जो प्रश्न था कि क्या जितनी योनियों की गणना की गई क्या इतनी है या इतनी हो तो सकती तो है ये तो साधि ये साधकोटिव तो तो है ना साध कोटिव इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई सब प्रमाण नहीं है इसको हम साध नहीं मान सकते में समझा नहीं है तो पुराण का ही ये तो ठीक है लेकिन उन्होंने जो गणना की है वो संदेह को उत्पन्न करती है क्योंकि हम योनियों को ही नहीं गिन सकते ना अब जिन्होंने गिरी होंगी मैं नहीं समझता कि उन्होंने संपूर्ण जीवात्माओं की गणना कर ली है कितनी सारी है ये तो एक पृथ्वी फिर दूसरी पृथ्वी पे आप देखिए और अनंत पृथ्वी यहां और उन पर नाराने किस किस तरह के और तरह तरह के जीव होंगे तो ये जो सृष्टि है इस सृष्टि का जो हम स्वरूप देखते हैं ये स्वरूप किसी मनुष्य के द्वारा खड़ा हुआ नहीं है किसी मनुष्य के द्वारा ये खड़ा किया गया नहीं है जो हम सृष्टि का स्वरूप देख रहे हैं तो फिर स्वामी कहते हैं कि सर्वशक्ति मत चैतन्य अगर सृष्टि का कोई मुख्य निमित्त कारण है तो वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए पहले ये सर्व है शक्तिमान नहीं होना चाहिए सर्वशक्तिमान शक्तिमान तो हम सब हैं, हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ईश्वर की सृष्टि को छोड़ ईश्वर की सृष्टि को तोड़ने में हमने क्लोन बना लिए हमने नकली हृदय बना लिए हमने नकली पेड़ बना लिए न जाने हमने क्या क्या बना लिए तो ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने देख करके यूँ कहता होगा कि ये तो हमसे भी आगे निकले <laughs> क्या क्या नहीं बना लिया मंस अपनी व्यवस्था के लिए उसने ईश्वर ईश्वर की के की कार्यों की नकल की है। और कब तक होती रहेगी जब तक शायद ये धरती रहेगी तब तक नकल करते ही रहेंगे फिर भी फिर भी हम शक्ति वाले तो है सर्व शक्ति वाले हम हाँ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे हाथ में शक्ति की एक सीमा है एक सामर्थ्य है एक हमारे मस्तिष्क की क्षमता है उससे आगे हम हाँ आगे नहीं बढ़ सकते सौ प्रतिशत बुद्धि है, है कोई दो प्रतिशत कोई चार प्रतिशत इसको खर्च करता है तो बाकी खर्च क्यों नहीं कर सकते कुछ तो खर्च नहीं करते जिन्होंने खर्च की भी है वो छठ प्रतिशत से ज्यादा नहीं पहुंचे न्यूटन जैसे लोग या महानी हैं और जितने ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट इन्होंने भी किसी ना आदिक आदिक 20 प्रतिशत ने अधिक से अधिक मैं नहीं समझता कि इन्होंने 50 प्रतिशत तक बुद्धि की यात्रा कर ली होगी तो ऐसी स्थिति में जो संपूर्ण ज्ञान का जो हम सृष्टि में उसका कुछ अंश देखते हैं तो वो संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा छोटे से ज्ञान का भेद है बस ईश्वर में संपूर्ण ज्ञान है तो ये सृष्टि उसकी संपूर्ण ज्ञान का पता देती है नहीं देती है कौन कहता है देती है ईश्वर का ये जो बनाया ब्रह्मांड है इसमें संपूर्ण ज्ञान का पता लगता है उसको एतावानं मंत्रिपाद्याम दिल्ली पादों से मतलब एक पाद में ये है बाकी तीन पाद खाली पड़े हैं और तीन पादों क्या कहते हैं तीन पादों में अमृत है त्रिपाद से तो इससे पता लगता है कि ईश्वर ने सृष्टि में जो अपना ज्ञान का उपयोग किया है वो ज्ञान का उपयोग तो उसने किया है लेकिन पूरे ही ज्ञान का उपयोग कर दिया हो ऐसा नहीं और आप कहेंगे कि आपको क्या पता पूरे का किया है या पूरे का किया है कोई तर्क कर सकता ना आपको क्या पता कि ईश्वर ने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग कर दिया है कि नहीं एक प्रश्न उठता है तो इसका हम शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से ही समाधान कर सकते वाता न आनंद स्वाभाविकी जानवल क्रियाचार और अनंत शब्द भी ईश्वर के लिए आया है। ईश्वर के बारे में सत्याग प्रकाश में भी स्वामी जी ने इसको थोड़ा सा कुछ प्रश्न उठाया कि ईश्वर अपना अंत जानता है या नहीं अगर ये कहते कि जानता है तो अंत हो जाएगा और नहीं जानता तो कहेंगे वो अविद्या से घिरा हुआ जो अपना अंति नहीं जानता तो उसका ज्ञान कैसे मा लेंगी पूरा तो स्वामी जी ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि वो अनंत है तो अपने को ही जानता है वो अनंत है अपने को ही जानता है अनंत है और तो अपने को शांत जाने जैसे कई बार व्यक्ति आकर के सोचता है एक कुछ एक परिस्थिति एक अवसर आता है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि बस मैं बहुत कुछ जानता हूं ऐसा होता है और लगता क्या है कि क्या वो सब कुछ जानता है पर उसको भ्रांति हो जाती है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो ये क्या है कि अपने को वो कैसा जान रहा है जैसा है वैसा नहीं जान रहा है जैसा है वैसे वैसा जानने का नाम सत्य है जैसा है और वैसा नहीं है उसके जानने का नाम असत्य है तो कई बार मनुष्य अभिमान में आकर के अपने अंदर की शक्तियों का उपयोग करके और वो ये सोचता है कि अब ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं मुझे मैं सब कुछ कर सकता हूँ ईश्वर के बिना सहारे लेकिन ऐसे ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब जिन्होंने घोषणा की और वो मुंह के बल गिरे उनके राजपाट नष्ट हो गए उनका आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं तो ये जो सृष्टि का जो ज्ञान विज्ञान जो हम जितना भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से अनुभव करते हैं कहते ये है हम अपनी शक्ति तो लगाते हैं उसको जानने की इसलिए हम शक्ति वाले हैं पर सर्व शक्ति वाले हम नहीं हो सकते क्योंकि हम में सर्व शक्ति को लाने की क्षमता नहीं है अब एक आदमी 80 किलो का है और उसके ऊपर 90 किलो का वजन रख दिया जाए तो वही बैठ जाएगा जैसे तांगे वाले होते हैं ना तो कई बार ज्यादा वजन लाते देते तो घोड़ा वो गिर जाता है और तो, उठता ही नहीं जब वजन हटाया जाता तांगे पर तो तब वो खड़ा होता है ईश्वर तो ने हमें जो ज्ञान दिया है हम ज्ञान चाहे सृष्टि से प्राप्त करें वेद से प्राप्त करें उसकी सृष्टि की घटनाओं को देख देख करके हम एक अध्यापक बन जाए तो ये सारा का सारा ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं मस्तिष्क से इंद्रियों से तो ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो सीमित है बस इसकी एक सीमा है और जब व्यक्ति ये सोचता है कि असीमित के सामने मेरी मेरी क्या गिनती तब उसके अंदर कुछ विनम्रता आती है या तब आती है जब उसको कोई बड़ा ज्ञानी उसको हराता है तब सोचता है कि अरे मैं तो उसको जानता था कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूं लेकिन मुझसे तो बड़े बड़े ज्ञानी इस संसार में मौजूद बोलते ऐसी स्थिति में स्वामी जी ईश्वर के संबंध में कहते हैं कि वो जो चैतन्य है जिससे ये सृष्टि निकली है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है वो सर्वशक्तिमत है और आगे कहते हैं कि सर्वशक्तिमत चैतन्य में और चैतन्य पर सर्वशक्ति सर्वशक्तिमत मत तो है तो चैतन्य सर्वशक्तिमत है और और सर्वशक्तिमत चैतन्य में है ये दोनों के दोनों परमेश्वर के लिए यहां पर जीवात्मा का कोई प्रकरण नहीं है कि कुछ सर्वशक्ति मता जीवात्मा के ऊपर किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकता तो कहते हैं कि ये जो स्थल है सृष्टि की उत्पत्ति का इस स्थल पर जड़ पदार्थ को विश्व का उपादान कारण है इस स्थल पर जड़ पदार्थ जो है विश्व का उपादान कारण है किस इस स्थल पर जिसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर की ये जो सृष्टि जिससे ये इस रूप में आई है उसका कोई ना कोई उपादान कारण तो हो बिना उपादान कारण के कोई चीज कैसे खड़ी होगी तो कहते हैं कि जितनी भी हम ये जल सृष्टि देखते हैं शरीर है वस्त्र है कपड़े हैं सूर्य चंद्रमा वृक्ष वनस्पतियां ये सब जल सृष्टि है और इसके भी हम दो विभाग कर देते हैं। तो एक हो जाती है जंगम और दूसरी हो जाती है स्थावत तो ये जो हम जड़ सृष्टि है चाहे किसी में चेतन है और किसी में नहीं है कहते ये जड़ सृष्टि का जो उपादान है वो इसमें विद्यमान है उपादान कारण से सृष्टि को अलग नहीं किया जा सकता और इस उपादान कारण को लेकर के और ये जो विचित्र सृष्टि का निर्माण कर दिया है कहते हैं वो निमित्त कारण है जो उसका है वो निमित्त कारण है कभी लोग संसार को देख करके बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं बड़े गीत बनाते हैं चंद्रमा को देख करके किसी ने इसे नाम दिया ये दूध का कटोरा इसे दूध का कटोरा है जब चंद्रमा आधा हो जाता है या द्वितीया का या तृतीया का रहता है थोड़ा सा तो कह दिया किए जानो शिवाजी के मस्तक पर लगा हुआ तिलक अपनी अपनी कल्पना कर तो अपनी अपनी कल्पनाओं में जब कभी इस संसार को देखता है तो वो ये समझता है कि ये जो कल्पनाएं हैं वो मैंने सृष्टि को देखकर करके किए हैं और इस सृष्टि में कवि की कल्पना तभी तक काम करती है जब तक वो सृष्टि के, के जो पदार्थ हैं उनको ठीक ठीक रूप से उनके गुण धर्म को ना जानने तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो इसमें निमित्त कारण बनेगा और निमित्त कारण होने के कारण से सृष्टि ये जड़ सृष्टि स्वयं क्रियान्वित नहीं हो सकती अगर ईश्वर को निमित्त कारण हम नाम आने, तो ये स्वयं जो है वो निर्मित नहीं हो सकती तो कहते हैं वह और निमित्त कारण चैतन्य एक नहीं है इन दोनों में कार्य कारण का भाव है निमित्त कारण अलग है और जो जड़ कारण है वो अलग है कोई जड़ को चैतन्य मान ले चैतन्य को जड़ मान ले तो कहते हैं कि ये सत्य के विपरीत बात चली जाएगी और जैसे की अध्यक्ष वेदवानी कहते ही कि ये जो सृष्टि है वो ब्रह्म से उत्पन्न होती है और ब्रह्म ब्रह्म ही इस सृष्टि का उपादान कारण के रूप में आता है वही सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसा नहीं ये बहुत बड़ी भ्रांति है भी लोग इसको मानते बहुत देश में बहुत सारे आपको ऐसे लोग तो मिल जाएंगे बल्कि विदेशों में भी इस सिद्धांत का प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि ये ये चैतन्य से ही सृष्टि निकली है चैतन्य ही इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन स्वामी जी और वेद इस बात का निषेध करते हैं, वो कहता कि नहीं ऐसा नहीं क्योंकि वेद के मंत्र बहुत सारे ऐसे है कि जिनमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ही उपादान कहा मान लिया गया बीजेवेद का चालीसवा अध्याय सारा का सारा जीव ब्रह्म का विधि बताता है गुरुवर्ण में कर्माणी कौन कर्म करेगा किसके लिए कहा जाए ईश्वरी कर्म करेगा वो करेगा क्या वो तो सब जड़ में विभक्त हो रहा है करेगा कौन कर्म और कोई कहे कि ये ब्रह्म ही आत्मा है तो आत्मा किसके लिए कर्म करेगा क्या प्राप्त करने के कर्म करेगा क्या चाहिए आत्मा को तो जब आत्मा परमात्मा का अंश है ही तो आत्मा को चाहिए क्या तो जो जो में है वो अंश में आई रहा है जो में है वो अंश में आ रहा है नहीं आ रहा तेल की एक बूंद में भी तेल है और तेल की एक सीसी भर में भी तेल है तेल की बूंद से तेल को अलग कर सकते हैं क्या तेल की बूंदी तो तेल है और तेल की बूंद में जो गुण है वो तेल में भी है ऐसा तो नहीं कि तेल के तेल में सरसों के तेल के गुण आ जाए ऐसा तो नहीं होता ना तो इससे पता लगता है कि तीनों की सत्ता ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों की सत्ता मानने से ही सृष्टि की समस्या पुनर्जन्म की समस्या और ना जाने इस क्षेत्र में कितने प्रश्न खड़े होते को मानने पर समस्या सुलझ जाती है और जो केवल एक को ही मान करके चलते हैं द्वेत द्वेत ना जाने कितने तरह की बात चलते रहते हैं और चल रहे हैं लेकिन अब वो प्राय से हो गए क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ठीक से इस बात को विचार करता है कि, कि सृष्टि का निर्माता और सृष्टि और जिसके लिए सृष्टि की रचना हुई है वो तीनों अलग अलग होने चाहिए अगर मैं ब्रह्म हूं अगर मैं ब्रह्म का अंश हूं तो मैं पाप क्यों करूंगा मैं किसी, करता हूं, किसी के यहां चोरी करता हूँ किसी के यहाँ गलत कार्य करने जाता हूँ मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं तो ब्रह्म हूं ना तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा मुझे तो सच बोलना सही आप कहेंगे अविद्या के कारण झूठ बोलते हैं तो अविद्या किसको आ ब्रह्म को अविद्या आई है ब्रह्म को अविद्या अगर आई तो फिर वो ब्रह्म भी क्या है जिसमें अविद्या हो अपनी अविद्या दूर नहीं करता तो हमारी दूर क्या करेगी तो ऐसे कई प्रमे खड़े होते आप में से कोई कभी पारा चौक वेदांतियों का मठ है कभी जाकर से बात कर सकते हैं कि महाराज कुछ आपके साथ करना चाहते हैं और देखो या तो झगड़ेंगे या फिर चुप कोई याद नहीं होगा हाँ जैसे तैसे दीपापोटी करने कोशिश करें तो इसलिए जो ये लोग कहते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है अंश नहीं है भाग नहीं है ये तो हो सकता है कि उसका सजातीय है वो भी चेतन है ये भी चेतन है पर सजातीय होते हुए भी दोनों अलग अलग है दोनों के गुल स्वभाव अलग अलग है तो आगे चलते हैं कहते हैं अब एक मेव अद्वितीय एक ही अद्वितीय है और एक में व द्वितीय का अर्थ ये लगा जाता है कि वह दूसरा कोई है ही नहीं वो एक ही है जो अद्वितीय क्या ऐसा हो सकता है अद्वितीय का अर्थ यह है कि अपने गुणों में ये एक ही है है तो दूसरे भी पर दूसरे अद्वितीय नहीं है द्वितीय तो है दूसरे पर अद्वितीय नहीं है कहते ना कि ये ब्रह्मचारी अपने गुणों में अद्वितीय है ऐसे बोलते है ये ब्रह्मचारी या ये महापुरुष अपने गुणों में अद्वितीय था अद्वितीय समाज सुधारक तो अद्वितीय का अर्थ ये नहीं है कि कि और कुछ था ही नहीं केवल वही था ईश्वर ही था एक में मेंद्वित एक में मेंद्वित एक ही वो था दूसरा कोई नहीं था ऐसी व्याख्या न करके ये ये मानना चाहिए कि दूसरे तो थे लेकिन उस गुणों जैसे वो नहीं तो स्वामी कहते हैं ऐसी स्तुति है इसका करने, उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से कुछ आपत्ति नहीं आती कहते हैं अगर इसका ऐसा अर्थ करें कैसा अर्थ करें उपयुक्त व्यवस्था से ये उपरुक्त व्यवस्था क्या बनाई थी रोहित जी उपयुक्त व्यवस्था क्या है ऊपर की क्या व्यवस्था झपके तो नहीं ले रहे व्यवस्था से क्या क्या लिया रहा है? और ले दायवाई थोड़ी मुझे बताओ उपयुक्त व्यवस्था से स्वाम जी कहते हैं कि उसका आप करने में ऐसी उपयुक्त व्यवस्था से कुछ आपत्ति नहीं आती ऐसी सुखी है तो कौन से उपयुक्त व्यवस्था रूपेश जी बैठ जी बैठे क्या पता नहीं ये पता है जागरूक होकर बैठा करो ना नहीं तो फिर क्या है फिर पूछना शुरू करूँगा फिर कक्षा कौन हो जाएगी पूछना मुक्त हो जाएगा। हाँ नहीं तो बैठे रहते हैं ऐसे बस कुछ पता नहीं लग रहा है क्या चल रहा है, है? हाँ जी इनका क्या नशीष जी राम सिंह जी बताओ कुछ देखो आप सिंहनाथ जी बताएंगे देखो ये जागरूकता जागरूक है बताइए व्यवस्था का मतलब है इस स्थल पर जड़ पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण है वह और निमित्त कारण जैता ने एक नहीं हाँ ये जो ऊपर कहा है उसको ही प्रयुक्त व्यवस्था उसको ही कहा है कि ईश्वर और प्रकृति एक नहीं है दोनों की व्यवस्था अलग अलग है अगर ऐसा करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं आती स्वामी जी ये कह कहें तो आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते ना जागरूक होकर बस सोए सोए अपना देख <laughs> है। रहे हैं ऐसे जागरूक होकर बैठा कर ऐसे आपकी आदत पड़ जाएगी हर काम में आप जागरूक रहेंगे अगर एक जगह आप आप अगर बैसी बढ़ बैठे रहे कुछ समझना नहीं उसे केवल बैठे तो आप जो भी कार्य करेंगे ना वहीं पर आपका ये संस्कार आपको रोक लेगा उस कार्य करने से लापरवाही वहां भी करेंगे एक काम में व्यक्ति लापरवाही करता है तो दूसरे में भी कर सकता है उसकी कोई तो गारंटी नहीं है कि वो वहां नहीं करेगा यहाँ करेगा कोई संस्कार है ना लापरवाही वो वहां भी अपना चमत्कार दिखाएगा वहां भी लापरवाही होगी और परिणाम होगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते थे अपने जीवन में और महत्वपूर्ण कार्यों से आप स्वयं अपने को वंचित करें और जो चतुर होंगे वो आगे निकल जाएंगे और जो मेले डाले हैं वो बैठे रह ऐसा वक्त नहीं होता तो आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा आगे कहते हैं कि कारण इसका अर्थात ईश्वर ही उपादान हो ऐसा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोग जो ये मानते हो या अद्वैत तो वादियों का ये मत है कि ईश्वर ईश्वर ही इश्वर ही उपादान कारण है और कोई भी नहीं है न जीव है न प्रकृति है केवल ही है बस तो कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ना कहते ऐसा नहीं है जैसा तुम मान रहे हो केवल ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ है ही ना संसार है ना जीवन ईश्वर ही जगत में प्राणी हो जाता है और और फिर ईश्वर ही अपने आप ईश्वर ही अपकारी से कांड जाता हुआ वो अपने मूल में स्थिर हो जाता है तो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर की जो व्यवस्था है और संसार की जो व्यवस्था है दोनों के गुणकर्म स्वभावों को अलग अलग अगर आप देखेंगे तो दोनों की सत्ता का अस्तित्व अलग अलग सिद्ध हो जाएगा एक ही नहीं है और आगे कहते हैं कारण भेद तीन प्रकार का होता है कभी कभी भेद तो कभी कभी विजातीय और कभी सुगत भेद होता है तो कहते हैं कि ये जो भेद जो है वो तीन प्रकार का होता है पर यह भेद किसमें घटेगा ना तो जीवात्म में घटेगा ना ईश्वर में घटेगा ये भेद घटेगा शरीर शरीर में या जो जड़ पदार्थ उनमें भी भेद बटेगा। तो पहला भेद कह रहे हैं सजातीय भेद तो सजातीय भेद क्या है सजातीय भेद सजातीय भेद कि अपने जैसा कोई दूसरा ये सजातीय भेद है यहाँ जैसे मैं हूँ मैं मनुष्य हूँ तो मेरे जैसा कोई दूसरा भी मनुष्य कोई स्त्री है तो उसके जैसा कोई उसकी जैसी कोई दूसरी स्त्री है तो ये क्या है ये सजातीय भेद है तो ईश्वर में ये आप नहीं घटा सकते कि जैसे एक ईश्वर है उस जैसा कोई दूसरा ईश्वर भी हो आपस में इनकी तो कुश्ती शुरू हो जाएगी जाएगा दूसरा होगा <laughs> में, में अखाड़ा बना रखा है पर आयुष्मान ब्यावर में तो खूब मिट्टी में हल्दी उल्दी डाल रखी तेल और शाम को आठ दस बच्चे पैबानी करने आते हैं तो कभी आप देखेंगे जाकर के तो बड़ा अच्छा लगता है तो अगर बहुत सारे पहलवान होंगे और वो कहेगा बड़ा मड़ा वो कहेगा मई बड़ा तो आपस में उनका झगड़ा होगा कि नहीं होगा तो अगर ईश्वर इससे बहुत बहुत तरह के हो जाएंगे और बहुत तरह के बना रखें हैं नहीं ईश्वर है नहीं बहुत तरह के बना रखे हैं इसलिए आपस में झगड़े वो अल्लाह वाला अलग ईश्वर है हिंदुओं का अलग है आलिस समाजों का अलग है फिर चैनियों का अलग है फिर उनका अलग है इसलिए ईश्वर में ही झगड़े शुरू हो गए कोई मरना है <laughs> तो वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर एक ही है और सब उसी के गीत गाते हैं पर इन्होंने भेद अलग बना लिए इसलिए सब गण घोटाला हुआ है चलो शाम ओ शांतिरिक शांति पृथिवी शांतिराप शांतिदया शांति वनस्पतया शांति देव शांतिब्रह्म शाति सर्व शांति शांतिरव शांति स्वाम शांतिरे दि शांज नम सब कुछ साधन नहीं